निस्तता का स्वर है जाम है ये स्वरी होता तो भी चल जाता कि चलो कह देते नाद है बात खत्म हो गई मगर यह एक मदहोसी भी कि जिसने पी फिर कभी वापस दुनिया के होश में ना आया फिर वापस कभी उसे दुनिया ना दिखाई पड़ी जिसने एक बार पी ली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 और मैं अगर यह कहूं कि आंख के बाहर नहीं है आंख के भीतर जो मैं कहूं सुंदर ननन मांछी तो नन बैन गए पुनः तो जिनकी आंखें चली जाती उनमें भी तो मौजूद होता है सूरदास में कुछ कम थोड़ी था कबीरदास उतना ही था आंख के चले जाने पर भी तो वह पाया जाता है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 जो कहते हैं वही गलत मालूम होता है उसी में उलझने उठाती और फिर बड़ी लज्जा होती उसकी इतनी कृपा उसकी अनुकंपा इतनी विराट और हम उसे कहने में भी असमर्थ तो बड़ी लज्जा होती प्रीति की रीति नहीं कछु राखत जाती न पाती नहीं कुलगारो और उससे जो प्रेम की घटना घटती है उसकी कोई रीति नहीं है लोग कहते हैं चलो छोड़ो नहीं बता सकते परमात्मा को तो कम से कम रीति बता दो कि हम उसे कैसे जान ले विधि विधान कोई तकनीक कोई उपाय प्रीति की रीति नहीं कछु राखत जाती न पाती नहीं को लगा और मुश्किल है प्रेम के पथिक की तो और भी मुश्किल है क्योंकि प्रेम की कोई रीति नहीं होती प्रेम तो सब रीतियों से मुक्त है और जहां जितनी रीति होती उतना ही प्रेम मर जाता है प्रेम तो रीति मुक्त है प्रेम की कोई मर्यादा नहीं कोई व्यवस्था नहीं प्रेम तो परम स्वतंत्रता है प्रीति की रीति नहीं कचु इसलिए तो तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं झूठी हो गई क्योंकि तुमने उनको रीति बना लिया बैठे परमात्मा के सामने तुम तोतों की भांति रटे हुए स्वर दोहराते हो यह कोई प्रेम हुआ हृदय के भाव उठने तो जो आज इस क्षण तुम्हारे हृदय में उमगा है वही चढ़ाओ कोई बंधी बंधाई लीक मत पीटो यह तो तुमने कल भी कहा था यह तो तुमने परसों भी कहा था इस कहने में अब कुछ अर्थ नहीं रहा है तुमने इसे इतना दोहराया है कि तुम इसे नींद में भी दोहरा सकते हो इसमें कोई अर्थ नहीं रहा है यह अर्थहीन हो गया है ध्यान रखना जिस चीज को तुम जितनी बार दोहरा लेते हो उतना ही अर्थहीन हो जाता इसलिए मैं मंत्रों के बहुत पक्ष में नहीं लोग बैठे राम राम राम राम राम राम जपते रहते हैं राम व्यर्थ हो गए राम में कुछ अर्थ ही नहीं बचता इतनी बकवास तुमने राम राम राम राम की कर दी कि उसमें अर्थ कैसे रह सकता है एक बार भी भाव से कहा जाए तो पर्याप्त है बिना भाव के दोहरा रहे हो यंत्र इससे कुछ हल नहीं होगा की रीत नहीं कछु राखत जाति न पात नहीं कुलगारो न तो वहां कोई भेद है कि कौन पहुंचेगा कि ब्राह्मण पहुंच सकता है कि शूद्र नहीं पहुंच सकता है कि कुलीन पहुंच सकते हैं अकुलीन नहीं पहुंच सकते न इस बात का भेद है कि चरित्रवान पहुंच सकते हो चरित्रहीन नहीं पहुंच सकते न इस बात का भेद है कि पुण्यात्मा पहुंच सकते हैं और पापी नहीं पहुंच सकते पापी भी पहुंच गए बाल्याल पहुंच गया बड़े बड़े पुण्यात्माओं को पीछे ढकेल के पहुंच गए और मरा मरा जप के पहुंच गया राम राम भूल ही गया सीधा साधा आदमी था बेपढ़ा लिखा था मंत्र उल्टा सुलटा हो गया तो भी पहुंच गए मंत्र से कोई संबंध ही नहीं यही अर्थ है इस कहानी में बाल्या भील की राम राम की जगह भूल ही गया मरा मरा जपने लगा उल्टा कर लिया सब विधि उल्टी हो गई फिर भी पहुंच गया क्योंकि विधियों की गिनती नहीं की जाती प्रेम का सवाल है और न मालूम कितने पंडित उन दिनों में राम राम जपते रहे होंगे और नहीं पहुंचे ये बालिया कैसे पहुंच गया ये भाव प्रवण रहा होगा इसके भीतर एक निर्दोषता रही होगी प्रेम के नेम कहूं नहीं दीखत प्रेम के नेम कहूं नहीं दीसत लाज न कानी लाग्यो सब खारो और प्रेम के कहीं कोई नियम दिखाई नहीं पड़ते प्रेम मर्यादा मुक्त है प्रेम राम जैसा नहीं प्रेम कृष्ण जैसा है राम व्यवस्था है मर्यादा है। नीति नियम कृष्ण मर्यादा से मुक्ति प्रेम ज्वलंत प्रेम न कोई नियम है न कोई व्यवस्था है इसलिए हमने हिम्मत की इस देश ने अकेले हिम्मत की इस बात की कि कृष्ण को पूर्णावतार कहा राम को अंशावतार कहा कितना ही सुंदर चरित्र हो कितना ही पुण्यवान चरित्र हो अगर तुमने प्रेम की मर्यादा शून्य अवस्था नहीं पाई तो तुम अंश रूप में ही पहुंचे हो पूरे रूप में नहीं पहुंचे तो तुमने छोटा आंगन साफ सुथरा आंगन पा लिया है लेकिन विराट आकाश नहीं पाया राम सुंदर उनके सील में क्या भूल निकाल सकोगे में भूले ही भूले उनमें ठीक खोजने चलोगे तो जरा मुश्किल पड़ेगी लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की और कृष्ण को पुनः अवतार कहा सिर्फ एक कारण से कि प्रेम ही पूर्णता में ले जाता है क्योंकि प्रेम ही इतनी हिम्मत देता है ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए राम तो अगर परमात्मा के सामने खड़े होंगे तो भी मर्यादा का ध्यान रखेंगे कैसे खड़े हों कैसे बैठें क्या कहें क्या न कहें क्या उचित है क्या अनुचित कृष्ण नाचते हुए डूब जाएंगे और शायद कृष्ण को नाचते हुए डूबना भी ना पड़े कृष्ण नाचते रहे परमात्मा उनमें डूब जाए परमात्मा को उनमें डूबना पड़े सुंदरदास कहते हैं लाज न कानी लग गयो सब खारो प्रेम के जगत में तो मर्यादा इत्यादि सब खारी बातें हैं व्यर्थ की बातें हैं इनमें कुछ मिठास नहीं लीन भयो हरीसो अभी अंतर आठों जाम रहो मतवार लीन भयो हरिसो अभी अंतर आठों जाम रहे मतवारो आठों पहर जो उसमें डूब गया है वो मस्त रहता है मस्ती में रहता है पियक्कड़ की मस्ती है उस, शराबी की मस्ती है उस, सूफियों ने इसी कारण परमात्मा की प्रार्थना को शराब कहा है, सूफियों ने इसी कारण उसके असली मंदिरों को मधुशाला कहा है शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्स उनका सितारे सबको मेरे साथ उनका नाम लेते ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया जो मैकस लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया सम्मिलित हो गए मधुशाला सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया जो मैकस लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते उसके प्रेम में जो लड़खड़ाता है संभाल लिया जाता है मर्यादा व्यवस्था से चलने वाला आदमी लड़खड़ाता ही नहीं परमात्मा को संभालने का मौका ही नहीं देता इसे जरा ख्याल रखना पुण्यात्मा का एक अहंकार होता है नीति से चलने वाले व्यक्ति की एक अस्मिता होती है चरित्रवान का एक बड़ा सूक्ष्म अहम भाव होता है वो परमात्मा को संभालने का मौके नहीं देता वो खुद ही संभल के चलता है लेकिन उसके प्यारे जिन्हें उस पर भरोसा है लड़खड़ाते सारी मर्यादा नियम छोड़कर प्रेम में डुबकी लगाते हद कूचा ए महबूब है वहीं से शुरू जहां से पढ़ने लगे पांव डगमगाए हुए ध्यान रखना जब तक पैर डगमगाए ना उसके प्रेम में तब तक समझना कि अभी प्रेमी की गली आई नहीं हद कुचाए महबूब है वहीं से शुरू प्रेमी की गली वहीं से शुरू होती जहां से पढ़ने लगे पांव डगमगाए हुए जहां तुम अपने बस में ना रहो जहां तुम अवस हो जाओ जहां वह रुलाए तो रो वह जगा तो जागो वह सुलाए तो सो जाओ जहां वह चलाए तो चलो वह कराए कुछ तो करो न कराए तो ना करो जहां सब उस पर छोड़ दिया जाता वहां कैसा नियम वहां कैसी विधि वहां कैसी रीति यह परम रीति है प्रेम की यह परम विधि है प्रेम की जो इस परम विधि का साहस नहीं कर पाते उनके लिए फिर छोटी छोटी विधियां निकाली गईं योग इत्यादि तंत्र मंत्र इत्यादि यंत्र उनके लिए बहुत विधियां निकाली गईं लेकिन वे वही लोग हैं जो प्रेम की परम विधि विधि मुक्त विधि से अपने को जोड़ने में समर्थ नहीं है कौन कौशर तक मुसाफत तय करे मैगदा फिरदौस से नजदीक कौन इंतजार करे कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते और वहां तक की कौन सफर करे उतना लंबा कौन जाए कौन कौशल तक मुसाफत तय करे मैकदा फिरदौस से नजदीक कौन स्वर्ग की बकवास में पड़े मधुशाला यही है करीब है मतुसाला तुम्हारे भीतर लड़खड़ाओ जरा अपने को बहुत संभाले संभाले जी लिए अब जरा उसको संभालने दो छोड़ो उस पर समर्पण सूत्र है मैं मैग दे की राह से होकर गुजर गया वरना सफर हयात का काफी तबील था और जो उसके प्रेम की मस्ती और उसके प्रेम की शराब को पी लिए उनके लिए रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया शून्य हो गया ना हो गया रिक्त हो गया बचा ही नहीं एक क्षण में पूरा हो गया जो उसके प्रेम की मस्ती में न डूबे उनका रास्ता बड़ा लंबा है फिर भी वे कभी पहुंचेंगे ये संदिग्ध है प्रेमी बिना चले पहुंच जाता है प्रेम शून्य व्यक्ति चलता ही रहे चलता ही रहे तो भी नहीं पहुंचता मुझे उठाने को आया है वाइजे वाना जो उठा सके तो मेरा शराब उठा किधर से बर्फ चमकती है देखें ए वायस मैं अपना जाम उठाता हूं तू अपनी किताब उठा मुझे उठाने को आया है वाइजे जाना वो जो समझदार है पंडित है उपदेशक है धर्मगुरु वो मुझे उठाने आया है शराब घर से क्यों उठो यहां से यहां भी आ जाते हैं पंडित शराबियों को उठाने क्यों तो उठो यहां से यहां कहा आ गए जो उठा सके तो मेरा सागरे शराब उठा लेकिन प्रेमी कहता मुझे उठाने के पहले अगर कुछ उठाना ही है तो मेरा ये शराब का प्याला उठा तू भी उठा तू भी चख थोड़ा मुझसे कुछ कह इसके पहले तू भी चख थोड़ा और फिर अगर प्रमाण ही पूछना है तो परमात्मा को प्रमाण देने दे किधर से वर्क चमकती है देखे वायस ए, ए धर्मगुरु तो कहां से रोशनी उठती है और कहां से बिजली चमकती यह हम देख ही लें मैं अपना जाम उठाता हूं तू अपनी किताब उठा तू उठा अपना कुरान तू उठा अपनी गीता मैं अपना जाम उठाता हूं मैं अपनी मस्ती से पुकारता हूँ मैं अपने प्रेम से पुकारता हूँ तू दोहरा अपने रटे हुए पाठ देखें कहा से बर्ख चमकती देखें किस ओर से परमात्मा की रोशनी आती सदा प्रेमियों की तरफ से आई उन्हीं की तरफ से जिन्होंने उसकी मस्ती में पीना सीखा ठीक कहते सुंदरदास प्रीति की रीति नहीं कछु, राखत जाती न पाती नहीं कुलगारो प्रेम के नेम कछु नहीं दिसत लाज न कानी लाग्यो सब खारो लीन भयो हरिसों अभी अंतर आठू जाम रहो मतवारो सुंदर को न जान सके ये गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो ये जो गोकुल के गांव का रास्ता है ये बड़ा न्यारा है सुंदर को न जान सके ये जानने की बात नहीं यह अनुभव करने की बात है कि ये गोकुल का रास्ता बड़ा न्यारा है यहां नियम नहीं विधि नहीं व्यवस्था नहीं यहां वर्ण नहीं यहां ब्राह्मण शूद्र नहीं यहां पापी पुण्यात्मा नहीं सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पैंदो ही न्यारो ये रास्ता ही बहुत न्यारा है ये मतवालों का है दीवानों का है समझना तेरा कोई आसा है जालिम? ये क्या कम है खुद आसना हो गए हम? भटक कर पड़े रहजनों के जो हाथों लुटे इस कदर रहनुमा हो गए हम जुनू ने खुदी का ये अनाज देखो कि जब मौज आई खुदा हो गए हम मोहब्बत ने उम्रे अब धम को बक्सी मगर सब ये समझे फना हो गए हम लोग तो समझते हैं कि प्रेमी मिट गया मर गया मोहब्बत ने उमरे अब धम को बक्सी लेकिन प्रेम तो अमरता देता है प्रेम के मृत्यु अमरता का द्वार है मोहब्बत ने उमरे अबध हम को बक्सी मगर सब ये समझे फना हो गए हम लोग यही समझे कि बर्बाद हो गए कि पागल हो गए कि दीवाने हो गए और प्रेमी ने सब पा लिया जो भी पाने योग्य प्रेमी ही पाता है प्रेमी धन्यभागी है उससे बड़ा धन्यभागी और कोई भी नहीं द्वंद बिना बिछरे वसुधा परि जाघट आत ज्ञान अपारो और जिसको छू लेता है उसका प्रेम उसके सारे द्वंद मिट जाते द्वंद बिना वसुधा परि जाघट आत्म ज्ञान अपारो और उसमें आत्म ज्ञान की अपारता प्रकट हो जाती हे पवित्र छू दिया आज तुमने पवित्र हो गए प्राण निष्कलुष शब्द निष्कलुष छुष गान अब बने रहे ऐसा वर दो मैं कभी नहीं नीचे उतरू इन सृंगों से ऐसा कर दो एक बार स्पर्श हो जाता है तो बस फिर एक ही पुकार उठती रहती हे पवित्र छू दिया आज तुमने पवित्र हो गए प्राण निष्कलुष शब्द निष्कलुष छुष गान अब बने रहे ऐसा वर दो मैं कभी नहीं नीचे उतरू इन श्रंगों से ऐसा कर दो पर ऐसा हो ही जाता प्रेमी की सारी अभी पूरी हो जाती काम न क्रोध न लोभ न मोह न राग न दोष न मारो न थारो ज्ञानी छोड़ छोड़ के नहीं छोड़ पाता और भक्त का यूं चला जाता है जैसे सुबह सूरज उगे और उसके कर्ण विलीन हो जाए द्वंद बिना विचरे वसुधा परी जाघट आत्मज्ञान अपारो काम न क्रोध न लोभ न मोह न राग न द्वेष न मारो न थारो न फिर कुछ मेरा न फिर कुछ तेरा न काम न क्रोध न लोभ न मोह ये सब छोड़ने नहीं पड़ते भक्त को भक्त को तो सिर्फ एक ही हिम्मत करनी पड़ती ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए बस इतना इतना की उसके इस न्यारे नियम रहित विधि रहित मार्ग पर चलने का सामर्थ अपने को गमाने की हिम्मत इतना किया कि सब अपने से होता है इस भेद को ख्याल में ले लेना योग के मार्ग पर यह सब करना पड़ता है तब परमात्मा मिलता है भक्ति के मार्ग पर, पर परमात्मा मिलता है और ये सब बातें अपने से हो जाती योग न भोग न त्याग न संग्रह देह दशा ढक ना उघारो भक्त को ये सब अनायास होता है इनकी कोई साधना नहीं करनी पड़ती न योग न भोग न त्याग न संग्रह देह दशा न ढक ना, ना उघारो ना तो उसे विशेष आयोजन करने पड़ते हैं जीवन की व्यवस्था ढालनी पड़ती है न विशेष अनुशासन अपने जीवन पर लादना पड़ता है न तो नग्न रहने की जरूरत है उसे सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पैरो ही न्यारो कैफे खुदी ने मौज को कश्ती बना दिया फिक्रे खुदा है अब न गे न खुदा मुझे कैफे खुदी ने मौज को कश्ती बना दिया तूफान ही कस्ती बन जाती है एक दफा अपने को विस्मृत करने की क्षमता हो एक बार अपनी आत्मा को मदमस्त करने की क्षमता हो कैफे खुदी ने मौज को कश्ती बना दिया फिक्रे खुदा है अब ना फिक्रे खुदा है अब न गे ना खुदा मुझे अब कोई चिंता नहीं अब माझी की कोई जरूरत नहीं अब परमात्मा की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वही है तूफान की लहर में भी वही है अब नाव की भी कोई जरूरत नहीं अब पार जाने की भी कोई जरूरत नहीं डुबा दे जहां वही किनारा है बस एक छोटी सी चीज भक्त को छोड़नी पड़ती छोटी लेकिन बड़ी भी बहुत ऐसे तो ना कुछ ऐसे वही सब कुछ अहंकार भाव तस्वर आपका एहसास अपना हम रही दिल की मोहब्बत की इस तकसीम ने मंजिल से बहकाया इस जरा सा भी मैं भाव रह जाए मेरी प्रार्थना मेरी पूजा मेरा परमात्मा जरा सा भी मैं भाव रह जाए तो बस पर्याप्त है उपद्रव के लिए भटका रखने के लिए काफी कुछ भी ना बचे प्रार्थना भी उसकी पूजा भी उसकी आराध्य भी वही आराधक भी वही वही बैठा मूर्ति में वही नाच रहा भक्त नास्ते नास्ते रामकृष्ण भगवान को भोग लगाते लगाते खुद को भी भोग लगा लेते थे ऐसी मस्ती ऐसा एकात्म भाव भूली जाते कौन कौन है कौन भक्त कौन भगवान जहां ऐसा अपूर्व घटता है उस अपूर्व की सूचना दे रहे सुंदरदास सुंदर को न जान सके ये। गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो सुंदर सदगुरु यो कह सकल सिरोमणि नाम उसकी याद करो उसे पुकारो बस यही साधना का सबसे ऊंचा शिखर है सुंदर सदगुरु यू कहा सकल सिरोमणि नाम जैसे पुकार सको जो नाम प्यारा लगे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 पूछो पुकारो तुम कहां तुम कहां जैसा पपीहा पुकार था अपने प्यारे को पी कहा ऐसे तुम पुकारो बस इतनी ही विधि है इतना ही नियम है ताको निस्दिन सुमरिए सुख सागर सुख धाम उसका स्मरण बने तुम्हारी श्वास श्वास में रम जाए तुम्हारी धड़कन धड़कन में रम जाए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 तसना ये हुसने जाू तसना लबी बढ़ाए जा जितनी भी आज पी सकूं उजर ना कर पिलाए जा मस्त नजर का वास्ता मस्त नजर बनाए जा लुफ से हो कि कहर से हो होगा कभी तो रूबरू उसका जहां पता चले शोर वहीं मचाए जा पुकारे चलो जहां उसका पता चले पुकारे चलो सूरज के उगने में दिखाई पड़े तो पुकारो चांद की शीतलता में दिखाई पड़े तो पुकारो फूलों में मुस्कुराए तो पुकारो हवाओं में लहराए तो पुकारो लोगों की आंखों में झलके तो पुकारो अपने भीतर स्मरण आए तो पुकारो लुत्फ से हो कि कहर से हो होगा कभी तो रूबरू, उसका जहां पता चले शोर वहीं मचाए जा तसना ए हुस्न तसना लबी बढ़ाए जा उससे एक ही प्रार्थना करना कि मेरी प्यास को बढ़ा कि मेरी प्यास को जला कि मैं प्यास ही प्यास हो जाऊं ऐसा कर और कुछ न मांगना जितनी भी आज पी सकू उजरना कर पिलाया जा प्यास बढ़ा और पिला और इस भांति पिला कि मेरी प्यास तेरे पिलाने से और बढ़ती जाए इस प्यास और पिलाने का दौर जब शुरू होता है भक्त प्यासा होता है भगवान पिलाता है, इसलिए सूफी भगवान को साकी कहते जो मदिरा डाल देती तुम्हारे प्याले में तुम्हारी तरफ से बस इतना ही चाहिए कि तुम एक खाली प्याले बन जाओ एक खाली पात्र है दिल में दिलदार सही आखियां उलटकर करताही चित आब में खाक में बाद में आतस जान में सुंदर जान जनइये नूर में नूर है तेज में तेज है ज्योति में ज्योति मिले मिल जाइये क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते ही ला जासों कहूँ सब में वह एक तो सो कहे कैसो है आंख दिखे जो कहू रूप न रेख तिसे कछु तो सब झूठ के माने कहिए जो कहू सुंदर ननन मांझी तो नैन बैन गए गये पुनिह क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते ही लजाइए प्रीति की रीति नहीं कछु राखत जाती न पाती नहीं कुलगारो प्रेम के नेम कहूं नहीं दिसत लाज न कानी लग्यो सब खारो लीन भयो हरिसों अभियंतर आठो जाम रह मतवारो सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो द्वंद बिना विचरे वसुधा परि जाटी आत्म ज्ञान अपारो काम न क्रोध न लोभ न राग न द्वेष न मारो न थारो योग न भोग न त्याग न संग्रह देह दशा न ढक्यो न उगारो सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो जाना तो नहीं जा सकता लेकिन जिया जा सकता है मैंने तुम्हें इसीलिए पुकारा किस गोकुल गांव के अनूठे रास्ते पर तुम चल सको तुम यहां तक आ गए और थोड़े आगे बढ़ो सुंदर को न जान सके यह गोकुल को पैंड न्यारो पर जिया जा सकता है और जीना ही जानना है और जानने का कोई उपाय नहीं यहां डल रही शराब तुम प्यास को जगाओ यहां उसका स्मरण हो रहा तुम जरा अपने हृदय को मेरे हृदय की तरंग से जोड़ो यह घटेगा तुम इसके अधिकारी हो यह प्रत्येक का जन्म सिद्ध अधिकार है और जब तक गोकुल के गांव की तक सब चलना व्यर्थ है चलो कितना ही कहीं पहुंचोगे नहीं इस अनूठे रास्ते की पुकार सुनो इस चुनौती को अंगीकार करो आज इतना